य समुसते शिव इं ब्रह्मे वेद सोयो विदधा भार्षित फलम प्रैलो नाथो हरि यस्द येनेदम् यस्तेद ये स्वयं योस्मा प्रपद्ये स्वयं भुवं नम कमलनाभाय भम कमलमा कमल कमलपद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्मण विदा पूर्व यो वै वेद प्रणति तस्म तग्व ह देवात्मबु प्रकाशम्षु प्रपद्ये प्रपद्य जीवब्रह्मत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी धर ग बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आपको बताया गया शास्त्रो वेदों के अनुसार तीन प्रकार का लक्ष्य बताया गया है एक तो दुख निवृत्ति एक शांति और एक आनंद प्राप्ति वेदों में ये तीन प्रकार के लक्ष्य वेद मंत्रों ने बताए जैसे सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरित रंच म जुष्टत मृत ये दुख निवृत्ति का लक्ष्य श्वेता सुतरोपनिषद्छा संयुक्त में तत्मा क्षर च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्व अनीश्चात्मा बद्यते भोक्तृभा दुच्यते सर्वपाश दुख निवृत्ति का लक्ष्य चरम प्रधान अमृता क्षर हराक्षराशते विश्व माया निवृत्ति दुख निवृत्ति पिछला मंत्र एक आठ ये एक दस श्वेता उपनिषद समाने वृक्षे पुरुषो निम्नोंश याशोचत मुह्यम जुष्ट जदा पश्चात महिमाशोक दुख निवृत्ति का लक्ष्य विश्व परवेषिता मुच्यते सर्व दुख निवृत्ति का लक्ष्य जम ध्रुव सर्व तत्व ज्ञावा देव मुचते सर्व पाश दो सब श्वेताच्युतरोप निषद तमेविद मृत्यु में पंथा विद्यते जनाय दुख निवृत्ति का लक्ष्य छ पंद्रह तीन आठ श्वेता दुच्य से सर्वपै दुख निवृत्ति का लक्ष्य <clears throat> कठोपनिषद दुर्दर्शम गूढ़ मनु प्रविष्ट गुहा गुराण्याम योगाधिगमे नीरो हर्ष शोक दुख निवृत्ति का लक्ष्य अम नंबर दो शांति का लक्ष्य विश्व परवेश शांतिमत चार चौदह श्वेता शोपनिषट तमीशान बरदम दैवीडम निचा शातिम्यंत में <clears throat> चार जारा श्वेताश्चरोपनिष् शांति का लक्ष्य नित्यो कालक्ष निम एको बहूना जो विदा काम तमात्म ये नुप्य धीरा तेजा शातिवती नेतरेश दो दो तेरा कठोपनिषद ते शाति का लक्ष्य नंबर तीन रसो वैस रस हेवा लब्ध्वा नंदी भवती दो सात तैतरीोपनिषद आनंद प्राप्ति का लक्ष्य रसम वै लब्धवा सुखी भवती कठ रुद्रोपनिषद मंत्र ये आनंद प्राप्ति का लक्ष्य एको बशी सर्वभूता धीरास्ते नेतरेशाम ने आनंद प्राप्ति का लक्ष्य दो दो बारह कठोपनिषद तो इस प्रकार ये तीन प्रकार के लक्ष्यों से हमारे वेदों ने जीव का चरम लक्ष्य क्या है नेचुरल लक्ष्य क्या है ये बताया है तो ये इन तीनों का तात्पर्य एक ही है क्यों इसलिए कि को दुख निवृत्ति यदि होगी तो आनंद प्राप्ति तो नेचुरल हो जाएगी क्यों इसलिए कि ये जीव का स्वरूप ही है आनंद क्यों इसलिए कि आनंद ब्रह्म का अंश है चेतन अमल साहज सुख सहज सुख राशि है जीव नेचुरल क्यों क्यों आनंद का अंश है ये तो माया का अधिकार हो जाने से हम दुखी है वो अधिकार चला जाए तो जीव का जो ओरिजिनल रूप है वो तो आनंद स्वरूप ही है अब आठ गुण भी है उसमें क्योंकि भगवान में आठ गुण है ये जो गड़बड़ है माया की इस कारण हम जीव को दुखी देख रहे हैं अनुभव कर रहे हैं वास्तव में जीव का असली रूप दुखी नहीं है इसीलिए जब माया निवृत्ति हो जाती है तो, तो हमारे वेद कहते हैं सदा पश्यंत सूरया तद विष्णु परम पदम वो भगवान में लीन हो तो भी आनंद स्वरूप हो जाएगा दुख का क्वेश्चन नहीं <coughs> सात सुबालिषद और ये मंत्र नृसि उपनिषद में भी है सत्ताइसवा ये मंत्र स्कंदोपनिषद में भी है चौदाहवा ये मंत्र, मंत्र त्रिपुरा तापनीयपनिषद ने भी है चार एक ये मंत्र पैंगलो षद ने भी है चार तीस सदा के लिए आनंदमय हो जाता है सत्य ज्ञान ब्रह्म सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपक्षिता वेद कह रहा है तैतरीोपनिषद दो एक भगवत प्राप्ति होने के बाद क्या होता है हृदय ग्रंथिदे सर्व संशया क्षीयंते दो, दो आठ मुंडकोपनिषद पांच पैतालीस में भी योग सुखोपनिषद ने ये मंत्र है चार बयासी महोपनिषद ने भी ये मंत्र है सरस्वती रहस्योपनिषद का बत्तीसवा मंत्र वो भी ऐसे ही कह रहा है ये तमाम वेद मंत्र भागवत भी कहती है विद्य ते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंतेमाणी दृष्टे एवात्मी स्वरे एक दो इक्कीस और फिर भागवत कहती है विद्यते हृदय अग्रंथ छिद्यंते सर्व संशया चास्त कर्माणी मई दृष्टे खिलात्मि ग्यारह बीस तीस अर्थात वो सदा के लिए आनंदमय हो जाता है फिर ये तीन कर्म तीन गुण अथवा तीन दोष और संचित कर्म आदि सब समाप्त हो जाते हैं सदा के लिए जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार कभी नहीं हो सकता ऐसे ही ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार कभी नहीं हो सकता ऐसे ही सत्य पर असत्य का अधिकार कभी नहीं हो सकता अमृत पर मृत्यु का अधिकार कभी नहीं हो सकता ऐसे ही आनंद पर एक बार आनंद मिल जाए तो फिर उस पर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता अगर होता है तो आनंद नहीं है जैसे संसार का आनंद जिसको हम लोग धोखा कहते हैं जिस धोखे में पड़े हैं अनादिकाल से ये धोखा है क्या धोखा माया के आधीन होने के कारण अपने को शरीर मान रहे हैं ये धोखा भागवत कहती है हम सब लोग गधे हैं अरे मनुष्य नए मनुष्य होने से नहीं है <laughs> और कैसे कौन कौन गधे होते हैं तो भागवत ने गिनाया है गधों को कि मनुष्य होते हुए गधे कौन कौन हैं यस्यात्मबुद्धि बुद्धि कुण पे त्रिधातु के स्वधी कलत्रि सुम इजी तीर्थ बुद्धि न कर सजी देने स्विजे सुसै गोखरा गोखर माने गधा जो अपने को शरीर माने और जो माँ बाप स्त्री पति बेटे को अपना समझे नंबर दो और जो ये मिट्टी और पत्थर आदि की मूर्तियों में भगवान की बुद्धि न मान के पत्थर की बुद्धि से पूजा करें चाय श्रृंगार है देखो कितनी सुंदर मूर्ति है और जो तीर्थों में जल की बुद्धि से स्नान करें ये गंगा जी है गंगा जी क्या है ये तो पानी है है पानी कहते हो अरे गंगा जी तो एक पर्सनैलिटी होती है दिव्य उनको समझो उनसे प्यार करो पानी से प्यार करने में तो पानी बन जाओगे तो जो ऐसी गलती करते हैं वो साहब गधे हैं भोले ऐसा माना जाता है कि चौरासी लाख में तेसाम ज्ञानम अधिकार मानव देहरा क्या बात है सुरछितम देवता लोग चाहते हैं बड़ी प्रशंसा है प्रशंसा तो इसलिए है कि वो बुद्धिमान हो अब बुद्धिमान तो वो है जो गधा ना हो और कौन है ऐसा जो अपने को आत्मा माने जो भगवान और महापुरुष को अपना माने और जो पत्थर में बैठा हुआ भगवान उसको इष्ट देव माने जो पानी में रहने वाली गंगा मैया है उनमें जो बुद्धि रखे और उपासना करे ऐसा व्यक्ति मानव देह वाला धन्य है और बाकी साब कठे तो इस प्रकार ये माया के कारण हम दुखी हैं अगर ये माया किसी प्रकार चली जाए इसके लिए बहुत विचार किया गया शास्त्रों वेदों में ऋषियों मुनियों ने ज्ञानियों ने और किसी ने कहा आ, कर्म धर्म करो किसी ने कहा ज्ञान मार्ग में चलो सबने अपनी अपनी टांग लेकिन कोई सफल नहीं हुआ अब अंत में निश्चय किया बड़े बड़े योगियों ने महर्षियों ने ज्ञानियों ने गुरु में विकट थे सब परीक्षण कर लिया कर्म ज्ञान योग का और निर्वेद हम आया अपनी परिश्रम से अपने साधन से ओ भगवान का ज्ञान मैं का ज्ञान नहीं हो सकता हार गए जब हार जाता है कोई व्यक्ति तो फिर सरेंडर कर देता है स्वाभाविक रूप से जब डॉक्टर कह देता है अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते तो अब आस्तिक हो जाता है नास्तिक भी ऊपर देखता है तो इसलिए वो सरेंडर वाली चीज शरणागति वाली चीज को हमारे शास्त्रों ने भक्ति योग कहा है कि भक्ति योग के द्वारा आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं मैं और मेरे के ज्ञान को तदर्थ आपको बताया गया कि ये वेद शास्त्र का जो ज्ञान है ये ज्ञान मायिक बुद्धि से नहीं हल किया जा सकता क्योंकि वो ज्ञान दिव्य है वेदा ब्रह्मात्म विषया ग्यारह इक्कीस पैतीस भागवत ये भगवान के बराबर है वेदो नारायण साक्षात अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत ग्यारह इक्कीस छत्तीस वेद से चेस्वरात्मत त्र मुहयती सूरया ग्यारह तीन तैतालिस परोक्ष बाहरा तीन चौवालिस मुहयंत यूरया भागवत एक एक एक तो कोई भी ज्ञान माइक है अगर दो वेद को पढ़कर सुनकर सोचकर करोड़ों कल्प खोपड़ा भंजन करके भी नहीं समझ सकता इसलिए गुरु की आवश्यकता हुई गुरु का महत्व समझाया गया और भगवान के अवतार नारद जी ने तो कहा मुख्यतु महत कृपाई बिना महापुरुष की कृपा के न भक्ति मिलेगी न ज्ञान होगा न भगवान मिलेगा कोई मार्ग नहीं है कोई सूरत नहीं है अड़तीसवा नारद भक्त सूत्र लेकिन महत्संगो दुर्लभ हो मोघो गम्यक्षतालीसवा सूत्र महापुरुष का मिलना और मिलने के बाद हमारा उससे मिलना ये दुर्लभ है अमोघ है अगम्य है अगम्य शब्द का प्रयोग किया तभी तो अनंत जन्म बीत गए अनंत संत मिले सब बेकार गया लभ्यते तु तो तत्कृपय ये महापुरुष की कृपा से ही ये लक्ष्य प्राप्त होंगे मैं कौन मेरा कौन लेकिन वो माइक बुद्धि से परे हैं महापुरुष क्यों दस तस तस्मी तजने भेदाभाव इकतालीसवां सूत्र भगवान और महापुरुष में भेद नहीं होता तो जैसे भगवान बुद्धि से परे है ऐसे महापुरुष भी बुद्धि से परे है स्कंद पुराण में एक कथा है ऐसे है जो कि महापुरुष के महात्म को बताने के लिए ब्रह्मा चले कि हमारे चार मुंह हैं, हम बता देंगे हार गए तब पंचमुख शंकर जी आए हमारे पांच मुह है हम बता देंगे वो भी हार गए तो सदानंद आए स्वामी कार्तिके उनके मुख है। वो भी हार गए तब सहस्रानन आए शेषनाग वो भी हार कर चले गए अंत में निर्णय किया लोगों ने कि महापुरुष की महिमा भगवान की महिमा के तरे अगम्य है अनिर्वचनीय है कोई नहीं बता सकता उनकी जब कृपा हो जाए और उनके द्वारा उनका जो ध्येय है लक्ष्य है प्राप्त हो जाए तभी समझ में आ सकता है माइक अवस्था में नहीं कोई गीत जो अनंत होती है तो उसका अंत कौन पाएगा अरे देखो भगवान की महिमा के बारे में वेदों ने कहा तो अम्मा पी। श्री hey, कृष्ण तुम भी नहीं अपनी महिमा का अंत पाते दस सत्तासी इकतालीस यद स्वयं चात्म वर्तमात्मा नेद की मुठा परे भागवत अनंत का अंत भगवान भी नहीं पा सकते ये भावार्थ अनंत माइनस अनंत ये गणित है तो महापुरुष के बिना न तत्प ज्ञान होगा न साधना का ज्ञान होगा और हो भी जाए अंतःकरण शुद्धि भी आप कर लें ध्यान दो इस पॉइंट पर अगर हम ये भी मान ले कि किसी साधन से या भक्ति से अंतःकरण शुद्धि आप कर लिए क्या होगा कुछ नहीं होगा माया चली जाएगी न भगवान मिल जाएंगे न तो इसलिए कि भगवान महापुरुष या भगवान की कोई चीज दिव्य होती है तो अब आप, आपका अंतकरण तो शुद्ध हो गया लेकिन दिव्य नहीं हुआ ये भी गुरु करेगा तब आपका काम पूरा हुआ अरे भाई मान लो आपने बर्तन शुद्ध कर दिया अब उसमें अमृत डालना है वो नहीं डलेगा तो आप क्या पिएंगे पानी उससे अमर नहीं होंगे इतनी इंपॉर्टेंस है गुरु की कोई रास्ता नहीं है उसके बिना लेकिन उसका जैसा मैंने बार बार बताया है कि बुद्धि के बल पर जो हम ये महापुरुषों को पहचानने जाते हैं बड़े अहंकार के साथ तो अनंत जन्म बीत गए अनंत महापुरुषों के पास गए सब उल्टा हो गया सब उल्टा जीरो बटे सौ अपराध कमा के लौट आए हम गए जो हमने देखा जा जा हमको नरक पसंद है भोग <laughs> एक बीमारी है हम लोगों में माया के कारण किसी को अच्छा न मानना हम, हम अच्छे हैं बस में दोष बुद्धि भयंकर रोग है ये भगवान हो महापुरुष हो किसी को नहीं छोड़ते देखो आप लोग रामायण पढ़ते होंगे दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा राम राज्य में माया थी ही नहीं अयोध्या में सब दिव्य दिव्य थे ज्ञान वाले लेकिन एक धोबी कहा से आ गया जिसने सीता पर आक्षेप कर दिया उनके करेक्टर पर अरे भरत भरत का वाक्य आपने सुना होगा हमारे प्रचारकों के द्वारा भी हन्या महिमा पापाम कैके दुष्टचारिणी हे भगवान दुष्टचारिणी शब्द का प्रयोग किया अपनी मां के लिए भरत में कैके के लिए यद में धार्मिको रामो नास मातृघातक हम अगर राम हमारा त्याग न करेंगे ये कोई गारंटी दे तो मैं अपनी मां का मर्डर कर दू भरत कह रहे ये कहा से भारत में इतनी भयंकर गुस्से की बात एक झापड़ लगा दे कह देते हन्याम <laughs> मैंने बताया था ना ए सारे महापुरुष ब्रह्मा से लेकर आज तक के जितने हुए बड़े बड़े छोटों की बात छोड़ दो आज जगत गुरु शंकराचार्य इनकी एक बात सुने तो आप लोग हंसे सन्यास धर्म में श्राद्ध करने का नियम नहीं अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता सन्यासी अपनी मां का श्राद्ध किया अरे छोड़ो आप कह देंगे एक्टिंग किया होगा शंकराचार्य ने जब ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की तो पहले ही अध्याय में एक चार छब्बीस एक चार सत्ताईस ये ब्रह्म सूत्र है वेदांत सूत्र वेद अभ्यास बनाए हुए जिनका अर्थ है आत्मकृत और परिणाम भगवान स्वयं संसार बन गए थे संसार बनाया बनाया नहीं था कुछ खुद ही बन गए वेद कहता है सूर्या चंद्रमसवधाता यथापूर्व मकल पयत पृथ्वी चांतरिक्ष मथो स्व नारायण उपनिषद पांच सात जैसे पहले संसार था महाप्रलय के पहले वैसे ही सोचा वैसे ही फिर बन जा बन गया कुछ नया नहीं बनाया यथा पूर्वम यथापूर्वल्पयत अकल्पयत सोचा त्वजाज य पूर्वम याष्ट मई अनुशेरते तीन नौ तैतालीस भागवत जैसा संसार पहले था उसी प्रकार का संसार फिर से प्रकट होना चाहिए ब्रह्मा जरा भी परिवर्तन ना हो उसमें ससार जेदम पूर्वत दो नौ अड़तीस भागवत जैसे पहले था वैसे संसार प्रकट कर दिया कुछ बनाया नहीं तो उसी भावार्थ को लेकर वेदांत में सूत्र बनाया वेद ने आत्मकृते परिणाम और कोटेशन दिया वेद का तदात्मान स्वयं उपनिषद अपने आप को भगवान ने प्रकट किया आत्मान स्वयं अकुरुत लेकिन उसमें से सचित आनंद को छुपा लिया क्योंकि पहले भी नहीं था वो सत माने नित्य जीवन नहीं ये नहीं देंगे ये मेरा स्वरूप है नित्य जीवन यहां सब मरेंगे योगी ज्ञानी तपस्वी महापुरुषों के बाप सब ऐसा संसार है ये यहाँ सब अज्ञानी होंगे ज्ञानी तो हमारे लोक में चले गए चले जाएंगे ये अज्ञानियों का संसार होगा ये मेरा जेल है अपराधी रहते हैं यहाँ पर तो अपराधी तो अज्ञानी होंगे इसलिए सब दुखी होंगे यहाँ पर और जो आनंद पा लेंगे वो तो मेरे पास आ जाएंगे यानी सचित आनंद तीनों को छुपा लिया यथा सतह पुरुषात् केश लोमान तथा क्षरा संभवती है विश्वम वेद कहता है मुंड को उपनिषद एक एक साथ जैसे इस चेतन शरीर से जड़ बाल पैदा होते हैं जड़ बाल कैची से काट दिया टुटिया वो सो रहा सवेरे जब उठा टुटिया कहां गई मेरी कौन शरारती लड़का है जो ढूंढ रहा है लड़के को इतना बड़ा आश्चर्य देखो गुलाब का फूल और गुलाब में कांटे भी होते हैं तमाम विरोधी चीजें आपको इस सृष्टि में मिल जाएंगी माइक जगत में अब वो तो आत्मनि चैव विचित्रा चयी दो एक 28 वेदांत सूत्र भगवान में तो अनंत विरोधी शक्तियां है योग माया भी है माया भी है पराशक्ति भी है माया शक्ति भी है जीव शक्ति भी है तो भगवान ने कोई नई चीज नहीं बनाई इसलिए वेद व्यास ने ये दो सूत्र बनाए अब अगर इन सूत्रों की व्याख्या में शंकराचार्य लिखते कि हाँ भगवान ही संसार बन गए थे तो तो फिर वो तो कहते हैं संसार मिथ्या है।, है नहीं सब तुम लोगों ने सोच सोच के संसार बना लिया है अपने मन का गढ़ा हुआ ये मन का गढ़ा हुआ है ये हमारे गांव का नाम इसीलिए तो मनगढ़ रख दिया गया है और रोटी खाएंगे इसी संसार की शंकराचार्य सवेरे उठ के भूख लगी चलो भिक्षा मांगे तो जब कुछ है ही नहीं संसार तो क्या भिक्षा मांगने जा रहे हो जाओ ब्रह्म से मांगो भिक्षा वो तो उदासीन है कुछ करता ही नहीं है क्या भिक्षा देगा तो फिर भूखों मर जाओ उदासीना स्त तथा तम अगुणा संग्रहित तो। भवानाता काम भवेश जीवन गति अकस्मा दस्मा कम यदि नुशे शंकराचार्य कह रहे हे मेरे ब्रह्म तुम तो उदासीन हो तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है करोगे क्या ना अच्छा कर सकते हो ना बुरा ना कृपा ना कुछ नहीं शरीर ही नहीं है तुम्हारे मन ही नहीं है बुद्धि ही नहीं है एक काम करो देखो जरा ध्यान दो शंकराचार्य कैसा बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को तुम कुछ कर नहीं सकते लेकिन एक काम करो क्या करे बस अस्वस्या हमारे हृदय में आके बैठ जाओ जब कुछ कर ही नहीं सकते तो तुम्हारे हृदय में बैठ कहा से जाएंगे अब तो सर में व्यापक है कहा से चलेंगे कैसे आएंगे कैसे बैठेंगे हा आपको हमें बताना है कि वो शंकराचार्य इन ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या में लिखा कि वेद व्यास जी ने जो ये बनाया है सूत्र कि भगवान ही संसार बना है तो वेद व्यास को बीमारी हो गई थी कहा बीमारी भ्रांत ये शब्द है उनका वेद अभ्यास के लिए वो भ्रांत हो गए थे भ्रांत मैंने मेंटल लेकिन भगवान थे ध्यान दो ये भी कहा कायंती कश्या पूनमिति व्यासो नारायणः नारायण वेद व्यास नारायण हैं उन्होंने कहा कि जब गोपियां प्रेम के आवे, आवेश में समाधि में चली गईं तो भूल गईं मैं मनुष्य हूँ स्त्री हूं और एक श्री कृष्ण अपने को समझने लगी एकटिंग में नहीं एक दिव्य व्यवस्था होती है ये और वो अपने को श्री कृष्ण मान करके गोपी का स्तन पीने लगी पूछना की करे ये ब्यास जी ने नारायण भगवान ने कहा है ये शंकराचार्य ने कहा वो नारायण है लेकिन भ्रांत है और सुन सुनो <laughs> ये कौन है वेद व्यास शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़ के गुरु सुखदेव परम हंस के गुरु वेद यानी अपने परदादा गुरु को भ्रांत कह रहे हैं शंकराचार्य अब आप लोग जब ऐसा सुनेंगे तो वो कहेंगे नहीं कि शंकराचार्य बड़े भ्रांत थे अगर भ्रांत थे तो शंकराचार्य महाभ्रांत थे <laughs> हमने एक बार एक प्रयाग में संत सम्मेलन में ऐसा कह दिया कि तुलसीदास ने लिखा है ब्रह्मा शंकर और पार्वती सबको बड़े बड़े को माया लग गई तो हम कह सकते हैं कि भाई शायद तुलसीदास को भी माया लग गई हो और वो माया लगी अवस्था में ऐसा सब लिख गए हो क्योंकि ब्रह्मा वगैरह को माया लग जाए ये तो पागल ही मानेगा महात्मा बिगड़ गए हमारे ऊपर है तुलसी के लिए ऐसा कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं बोलते बोलते हैं तुलसी की ऐसा कैसे कह रहे हैं अरे तो बाबा तुलसीदास अगर तुम्हारे लिए संत हैं तो वो तुलसीदास के भी तो आराध्य है शंकर जी वंदना किया है उन्होंने उन्होंने कहा है, शंकर भजन बिना नर भक्ति न नावई मोर और वही कह रहे शिव बिर मो माया ब्रह्मा शंकर को भी नहीं छोड़ती मैंने आप तो बताया था ना ऐसा नहीं है देखिए मैं बड़े संक्षेप में उत्तर दूंगा मुझे और कई विषयों पर बोलना है और पंचानवे लेक्चर हो चुके ये छियानबे चल रहा है मुझे चार और बोलकर समाप्त करना है देखिए पार्वती जी सुप्रीम पावर है क्योंकि शंकर जी जगदीश है पार्वती ने कहा है और शिव पुराण में तो उनको अनादि ब्रह्म मानाई है और राम ने उपासना किया उनकी स्थापना किया रामेश्वरम में आप लोग जानते ही है वही भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं ध्यान दो तुम ही न संशय मोह नमाया कहा था ने गरुड़ से और इसी आशय से शंकर जी ने कहा पार्वती से राम कृपाते पार्वती सपन्न हू तब मन माही शोक मोह संदेह भ्रम विचार छुना तुमको ना शोक है ना कोई संदेह है डाउट है राम के ऊपर ब्रह्म के ऊपर तदपि आशंका की नो फिर भी तुमने शंका की हाँ <laughs> मैं जानता हूं एक्टिंग किया है तुमने ए? हाँ क्यों किया एक्टिंग भगवान वो महापुरुष को असली बात अपनी स्थिति में रहना चाहिए लोगों को ठगते हैं ये तो ४२० है हमारी इंडिया की दफा से हा कहात सुनत सब कर हित तो हुई भगवान और महापुरुष का प्रत्येक कार्य जीव कल्याण के लिए होता है ये जो अज्ञान की एक्टिंग किया है सारे महापुरुषों ने इसलिए कि हमारी खोपड़ी में ये बीमारी न पैदा होने पाए कभी अरे देखो पार्वती ने शंका किया तो क्या हाल हुआ उनका हे ऐसी शंका भगवान के प्रति कभी न करना हम डर जाए अपराध न करें इसलिए सारे महापुरुष एक दूसरे के पास जाकर अब बेवकूफी की बातें करते हैं हा माया कैसे जाएगी अरे तुम्हारी तो तु चली गई है तुम क्यों पूछ रहे हो अरे हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप बताइए तो उसको लोग पढ़ेंगे सुनेंगे तो लोगों का कल्याण होगा और ये मत कोई सोचे अरे जब भगवत प्राप्ति होने के बाद गधे को भी माया नहीं लग सकती तो स्वयं भगवान को लग जाएगी अरे तो स्वांश है ब्रह्मा शंकर वगैरह इनको कैसी माया ये सब की सब नाटक करते हैं नाटक लेकिन किस लिए हमारे कल्याण के लिए एक ज्ञानी बन जाएगा एक अज्ञानी बन जाएगा कहा से शुरू हुआ ये जय विजय है ये भगवान को खुजली हुई लड़ना चाहिए हे असंभव जय विजय ने रोक दिया अरे संत तो मायातीत है वहां माया जा ही नहीं सकती न तूर्जो गंद्र तारक ने नेमा विद्युतो भांति कुतो येद कह रहा है गोलोक में तो माया जाने का सवाल ही नहीं छह चौदह श्वेता चतरोपनिषद और ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है दो दो दस माया किमुता परे हरे यत्र सुरा सुरार्चिता भागवत दो नौ दस न रजस्तमश्च न, न वैविको न महान प्रधानम दो, दो सत्र भागवत वो हम आया नहीं जा सकती तो फिर अज्ञान कैसे जाएगा तो फिर वो रोकेंगे कैसे सनकाधिकों को और फिर अज्ञान सनकाधिकों में कैसे आया क्रोध ये भी इम्पॉसिबल और वो श्राप देंगे अरे फिर पिक्चर कैसे बनेगी अगर ये सब नहीं होगा तो फिर भगवान अवतार क्यों लेंगे वो क्या बोलेंगे हमारे लोक में आके आप कैसे आए कैसे आए अरे भाई देखो वो राक्षस था रावण इसको राक्षस किसने बनाया चुप हमारी प्राइवेट फाइल तुमको कैसे मालूम हो गया अरे तुम्हारे संतों ने बताया है जितने इतिहास में इस तरह की बातें आप कहीं पढ़े सुने तो समझ ले जीव कल्याण के लिए अभिनय किया है संतों ने और भगवान ने वहां माया का प्रवेश नहीं हो सकता संतों के पास और भगवान के पास ताते आती डर पति यह माया भगवान के पास तो मुक्ति जाने से डरती है संत के पास मुक्ति नहीं जाती डर के मारे कि डाट पड़ जाएगी आ, एक संत के पास मुक्ति आके खड़ी हो गई उन्होंने कहा का रूपा गा से भगवती आप कौन है मैं मुक्ति हूं महाराज क्या करती हैं आप मैं संसार से पार कर देती हूँ सदा को यहाँ कैसे आई आप श्री कृष्ण भक्त है ना? हाँ हाँ तो नौकरानी बनने आई हूँ उसने कहा आपको तो उद्धार करने आई हूँ कहूंगी कहुं, अगर तो पिटाई हो जाएगी श्री तो कृष्ण स्मरण न देव भगवतो दासी पदम प्रापिदा मैं नौकरानी बनने आई हूँ दूरे तू, तो है। स्प्रिहाजावत हृदि तू जिसको लग जाए, <laughs> वो तो सबसे बुरा हो जाए भगवान के प्रेम से सदा को वंचित हो जाए भाग जा भला माया क्या जाएगी सामने जब मुक्ति का यह हाल है तो अरे भगवान डरते हैं आप लोगों को बताया है सब भूले न होंगे पीछे पीछे चलते हैं चरण धूल पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार महापुरुषों के बारे में आपको बताया गया कि महापुरुषों की भी सब बातें भगवान के समान हैं, उनको लीला समझिए बुद्धि न लगाइए अगर इस प्रकार का कोई श्रोतिय ब्रह्म महापुरुष मिल जाए तो तो भी जीरो बट साओ जीरो बटे सो तो आप तो काम बन जाएगा सब महापुरुष मिल गया ना कुछ काम नहीं बनेगा कारण आगे बताएंगे बोलिए लाड़ी लाल की